yeah भगवान की जय इतने ने मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व में दो प्रकार के लोग हैं एक श्रेयवादी एक प्रेयवादी साधारण बुद्धि से यो कहिए एक ज्ञानी एक अज्ञानी एक समझदार एक नासमझेद कहता है अन्य छ्रेयो न्य दो प्रकार के बाद है विश्व में सदा से तीसरा बाद बन ही नहीं सकता तयो श्रेय आददान से साधुवतीयतेर्थात या ऊ प्रेय वृणीते कठोपनिषद एक दो एक अर्थात अनादिकाल से दो मार्ग हैं एक का नाम श्रेय एक का नाम प्रेय ज्ञानियों का श्रेय अज्ञानियों का प्रेय अरे दो ही तो होंगे या तो कोई समझदार होगा या तो मूर्ख होगा क्यों इसलिए कि इस मय के अतिरिक्त दो ही तत्व बचे हैं एक ब्रह्म अर्थात भगवान एक माया तो जो भागवतवादी है वो ज्ञानी समझदार श्रेयवादी और जो मायावादी है वो प्रेयवादी अज्ञानी ना समझ बड़ी सीधी सी बात है और गधे की अकल से समझो हम लोग दो है ना एक हम जिसको मैंने बड़े विस्तार से बताया है जीव और एक मैं का ये शरीर तो मैं ये ब्रह्म का है भगवान का है और मेरा ये शरीर माया का है पंच महाभूत का है तो जो श्रेय को अपनाता है वो ज्ञानी बन जाता है और आनंद पा जाता है जो उसका नेचुरल नेचर है और जो मायावादी है प्रेयवादी शरीर क्या सुख चाहने वाला अपने को शरीर मानने वाला ये ही अतर्थात ये, ये अपने लक्ष्य को नहीं पाता सदा दुखी है कितने प्रकार के दुख है हम लोगों को तीन प्रकार के शरीर होते हैं एक शरीर को तो सब लोग जानते हैं ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पंच महाभूत का इसको स्थूल शरीर कहते हैं इसके अलावा एक होता है सूक्ष्म शरीर पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण पंद्रह एक मन एक बुद्धि एक अहंकार तीन यानी अठारह तत्वों का होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है कारण शरीर वो वासनात्मक होता है वासना इच्छाएं संसार संबंधी मन में ये तीन शरीर का बंधन है ये तीनों शरीर से छुटकारा पाने के बाद ही हमको मुक्ति मिलेगी जिसको हम कहते हैं मोक्ष इसी को पांच प्रकार का क्लेश कहा गया है अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश अविद्या माने जानते ही आप लोग अज्ञान अस्मिता माने अहंकार और राग माने अनुकूल भाव से अटैचमेंट जैसे हम माँ बाप बेटा बीवी पति से प्यार करते हैं और द्वेष माने प्रतिकूल भाव से प्यार अपने दुश्मन का चिंतन करके उसको मन में रख लेते हैं जहां जाते हैं उसके खिलाफ कुछ करना है वो बदमाश हो उसका भी चिंतन मनन और अभिनिवेश होता है पांचवा उसका मतलब मृत्यु का भय सबको हम मरना न बुखार हुआ 105 सौ हाँ, अरे हर समय डर जी हमारे साथ 1000 मिलिट्री वाले रहते हैं हम पीएम हैं हमको डर नहीं है और हमको तो और ज्यादा डर है यही हमारे रक्षक ही न कहीं गोली मार ले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को ही रक्षकों ने गोली मारी थी हर समय भय और तीन प्रकार के ताप आध्यात्मिक आधि भौतिक आधिदैविक इसमें आध्यात्मिक ताप सबसे भयानक है वो क्या होता है एक तो शरीर की बीमारियों का दुख सब बीमार है कोई न कोई बीमारी साफ को है अगर कोई एक है हमको नहीं है तो कल हो जाएगी कल हुई थी अरे जब से पैदा होता है शुरू हो जाती है आज निकलने निकल हैं लेट्रीन हो रहा है बच्चे को आज ठंड लग गई बच्चे को आज निमोनिया हो गया बड़े बड़े और बुढ़ापे में तो बीमारी होना है तो एक नेचर है सभी को हो जाती है सत्तर साल अस्सी साल में खाट संभाल लेते हैं लोग सब अंग जवाब दे देते हैं कि भाई हमने बहुत दिन साथ दिया तुम्हारा अब हमको छुट्टी दो हम नहीं देंगे छुट्टी हमको हमारा शरीर बहुत प्यारा है अरे तो अब बूढ़े हो गए हो तुम्हें कोई पूछता नहीं इसी शरीर को लोग देखने को तरसते थे एक दिन विश्व सुंदरी है खोपड़ा सुंदरी है और अब बुढ़िया हो गई बुढ़िया कहा जा रही है अरे बेटा जरा ये सामान उठा दो है सामान उठा दो उठवा ले किसी से अरे मैं वही हूं जो तेरा बाप मेरे पीछे पीछे चलता था देखने को अरे वो गया जमाना हा एक शेर अर्ज है आप लोग हंसेंगे शेर सुन के सुनाई देते हैं दिन हवा हुए वो दिन हवा हुए कि जब पसीना गुलाब था वो दिन हवा हुए कि जब पसीना गुलाब था अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत टिब्बू नहीं वही शरीर है शरीर में कोई अंतर नहीं तो ये शरीर का दुख और से अनंत गुना बड़ा दुख मन का कामना बना बना करके उसकी पूर्ति हुई तो लोभ पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध दिन भर कामना बनाते हैं मां से बाप से भाई से बीवी से पति से बेटा बेटी नाती पोते सब से और जिसने कामना पूर्ति न की हो गुस्सा डाट गाली गलौट मार धाड़ क्या क्या नहीं होता आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हर समय टेंशन और आज कल तो इतना टेंशन है कि जो मानसिक रोग के डॉक्टर है वो कहते हैं भीड़ रहती है हमारे यहां जिसको देखो क्या है डिप्रेशन ये कौन सी बीमारी होती है ये मन की होती है तो डॉक्टर साहब से पूछो जो डिप्रेशन की दवा कर रहे हैं उनको भी डिप्रेशन है कि आज मरीज आए ही नहीं आज कोई इनकम नहीं भला कौन विश्व में बचा है जिसको डिप्रेशन ना हो खप भी मुकदमा लड़ रहा है अपनी बीबी से लड़ रहा है बाप से लड़ रहा है बेटे से लड़ रहा है ये मन की बीमारी बहुत भयानक है सब दुखी है और दूसरे से भी दुख मिलता है अनावश्यक दुष्ट लोग अच्छे लोगों को तंग करते हैं और सर्दी गर्मी जाड़ा आज का भी कट, ये तमाम प्रकार के कट, और पांच कोष भी होते उनको भी पार करना पड़ेगा तब आनंद मिलेगा अन्नमय कोशूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर में तीन कोश होते हैं प्राणमय कोष पांच प्राण पांच कर्मेंद्रिय इन दस का बनता है प्राणमय कोष और पांच ज्ञानेन्द्रिय एक मन इसका मनोमय कोष और पांच ज्ञानेन्द्रिय एक बुद्धि इसका विज्ञान मय और जो कारण शरीर है भाषनात्मक उसका आनंदमय कोष बड़ी बड़ी बातें लंबी चौड़ी आप समझ ये समझिए कि इतने सारे दुख मिलते हैं प्रेय वादी को भौतिक बादी को शरीरात्म बादी को जो अपने को शरीर मानता है उसको कहने के लिए करोड़ों बाद हैं चल रहे हैं चलेंगे रोज नए नए बनेंगे लेकिन वो सब इसी दो के अंदर हैं। ट्रेजर हाउस ऑफ लिविंग रिलीजन्स एक बहुत बड़े विदेशी फिलॉसफर का बड़ा भारी ग्रंथ है ने लिखा है उन्होंने 11 धर्म बताए हैं ऑफ बाइबल्स Bible में फ्रेंक एल रिले ने भी 11 धर्म बताए हैं उसमें आठ तो हमारी इंडिया में है और तीन बाहर हैं चीन में ताओ धर्म और कन्फ्यूशियन धर्म जापान में सिंतो धर्म और बाकी आठ इंडिया में हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म सिख धर्म ईसाई धर्म पारसी धर्म यहूदी धर्म ये ग्यारह धर्म या ग्यारह करोड़ धर्म हो वो सब दो धर्म के अंतर्गत हैं शरीर धर्म आत्म धर्म इसी को अध्यात्म वादी और भौतिक वादी कहते हैं तो भौतिक बात तो आप लोग तमाम जानते ही हैं, अध्यात्म बाद में मैं तत्व के विषय में आप लोगों को बताया गया वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा कि ये भगवान की शक्ति है भगवान का अंश है भगवान से इसका भेदाभेद संबंध है और तटस्थ शक्ति है और अणु है सर्व व्यापक नहीं है कुछ थोड़ा सा बुद्धि का विषय कुछ केवला द्वैतवादी तो कहते हैं कि देखो जी ऐसा है कि जीव जो है इसकी उत्पत्ति नहीं होती ना हा नहीं होती हम भी मानते हैं वेदांत भी मानता है ना आत्मा श्रुतेर नित्यवाचता दो तीन अठारह और अजो नित्या सायम पुराण एक दो अठारह कठोपनिषद भी कहता है और गीता भी यही कहती है और भागवत भी यही कहती है न घटत उद्भव प्रकृत प्रकृति पुरुषु तेरव द्वाभिम लोके क्षरचाक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूताक्षर उच्य उतम पुषस्पन्न्य परमात्मदाहृत बिहर्तव्य ईश्वर यस्मा क्षर मतीहमी तो पंद्रह सोलह पंद्रह सत्रह पंद्रह अठारह पंद्रह उन्नीस पंद्रह बीस ये सब तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं जीव नित्य है आज है लोहित शुक्ल कृष्णाम तो जो आज होता है वो अणु नहीं हो सकता सर्व व्यापक होता है अच्छा जो सनातन तत्व है वो अणु नहीं हो सकता ये उनका तर्क है जैसे भगवान सब है तो वो अणु नहीं वो विभु है।, है तो इसका मतलब जिसका प्रारंभ होता है वो अणु होता है जो सनातन होता है वो बिभु होता है हा तो क्यों जी इतना बड़ा संसार ये अणु ये तो एक दिन बना है ना एक दिन संसार प्रकट हुआ है वेद कह रहा है शास्त्र कह रहा है हाँ। तो बड़ा स्थूल है अरे छोड़ो ये तुम ब्रह्म हो ना हा ये तुम्हारा शरीर है ना हा ये कहा अड़ू है ये तो है इतना लंबा चौड़ा ये तुम्हारी बकवास है अच्छा देखो ऐसा है कि ब्रह्म जो होता है सर्वव्यापक उसी का प्रवेश होता है किसी में और तादात में होता है तो जीव का भी प्रवेश होता है तादात्म्य होता है इस शरीर से शरीर में भी सम्पद्यमाना सवायम पुरुषो जायमान शरीरम में भी चार तीन आठ इसलिए ये पॉइंट भी तुम्हारा गलत जीव आणु है अनुभव भी तो कहता है सबसे बड़ी बात मैं और तू और ये है ये फीलिंग है हा कि ऐसी फीलिंग है सब मर नहीं नहीं ऐसी फीलिंग नहीं है सब मैं के अतिरिक्त और सब कुछ भी अनुभव में आ रहा है तो सर्वव्यापक कम अगर ये मैं जीव सर्व व्यापक होता तो मरने के बाद ये उत्क्रांति गत्या गति गत्य कैसे होती जो वेद कह रहा है सदास्मा शरीराद उत्क्रामती सह वही सर्वयुर उत्क्रामति और वेदांत भी कह रहा है उत्क्रांति सुसुप्त उत्क्रांति और भेदे न एक तीन तैतालीस तो जीव अणु ही है और वो सदा अणु रहता है दूसरा पॉइंट मरने के बाद भी कभी विभू नहीं होता और बताएं ये अद्वैत वादियों के नेता जगत गुरु शंकराचार्य ने भी मान लिया कि सर्व व्यापक नहीं होता जीव क्यों मुक्ता अपी ही लीलया विग्रहण करवा तवाम मुक्त होने वाले माने ब्रह्म बन जाने वाले फिर जन्म लेकर के और श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो क्यों जी अगर जीव सर्व व्यापक है तो फिर मरने के बाद ब्रह्म हो गया ना हा जैसे एक घड़ा है इस घड़े के अंदर एक आकाश है खाली जगह है तो आप कहते हैं कि जब घड़ा फूट गया तो ये महाकाश हो गया मन इस आकाश में मिल गया एक हो गया ये आकाश बन गया ऐसे ही जब ज्ञान हो गया तो जीव ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म हो गया तो है ही वह यहीं पर लीन हो गया कहीं गया वया नहीं। क्योंकि एक ब्रह्म तो था वही एक ब्रह्म हो गया तो फिर ये मुक्ता कैसे बोलते हैं इंद्र संघता अपनी के भाषण में और वेद भी कहता है मुक्ता हेनम उपासते और असल में तो मुक्त ही उपासना ही करेगा बद्ध क्या उपासना करेगा अरे बद्ध को उसके पास गए नहीं अभी वो भजन क्या करेगा भजन माने सेवा भज सेवायाम धातु है भज इेश धातु, सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात सेवा बुधई प्रोक्ता स कह रहे हैं और पाणी व्याकरण भी यही कहता है भज सेवायाम तो जब कोई भी मिलेगा तभी तो हम सेवा करेंगे तो भगवत प्राप्ति के बाद ही जीव गोलोक में भगवान की सेवा करता है उसके पहले तो पत्थर की सेवा कर ले मंदिर में भगवान कहा मिलेंगे उसको तो भक्ति के बाद जब भगवत प्राप्ति होगी तब सेवा प्रारंभ होगी तो भगवान को प्राप्त कर लेने वाला विभू नहीं हो जाता आनंदी भगवत वेद कहता है बार बार तैतरी उपनिषद साथ रस लब् नंदी भवती कठ रुद्रोपनिषद भी कहता है रसम प्राप्त सुखी भवती हो ब्रह्म नहीं हो जाता सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपचिता वेद कह रहा है दो एक उपनिषद ब्रह्म के साथ सह ब्रह्मणा वो आनंद का अनुभव करता है गोलोक में ब्रह्म नहीं बन जाता और यह भी बताया गया कि जगत व्यापार वर्जम भोगमात्र साम्य लिंगाच ये वेदांत सूत्र के द्वारा वेद व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि सृष्टि का कार्य किसी महापुरुष को भगवान नहीं देते हा अपना ज्ञान दे देंगे अपना आनंद दे देंगे लेकिन सृष्टि स्वयं करते हैं लोगों के हृदय में एक एक रूप से स्वयं बैठते हैं अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब और फल स्वयं देते हैं और वर्तमान का हिसाब किताब रखना स्वयं करते हैं ये किसी महापुरुष को नहीं देते ये अंतर भी है तो अगर वो ब्रह्म हो जाता तो फिर तो सब बात खत्म हो जाती तो ऐसा नहीं है और बहुत से तो अद्वैती ऐसे हैं वो कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्म है उसके कोई शक्ति व्यक्ति नहीं है इतने सारे मंत्र वेद के सगुण और शक्तिवाचक गुणवाचक कहते नहीं वो सब मंत्र हैं तो लेकिन ऐसा है कि निर्गुण वाक क्या नाम सगुणापेक्षित ना परस्पाक ये जो निर्गुण की ऋचाए हैं ये सगुण के बाद आई हैं इसलिए वो बलवान है तो सगुण की जो ऋचाए हैं वो औपाधिक है ऐसे ही लिख दी गई है हम्म वेद <laughs> तो कहता है सर्वे वेदायात पदमा मनंत एक दो पंद्रह कठोपनिषद वेदे मात्रा मात्रर्थक्यम वक्तुम न सक्यम एक मात्रा को भी वेद में निरर्थक नहीं लिखा है वेद व्यास जो भगवान के अवतार हैं और वेद का व्यास किया है वो कहते हैं वासुदेव परा वेदा वासुदेव पराम बासुदेव परा योग वासुदेव परा क्रिया बासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा परो धर्म वासुदेव परागति एक दो अट्ठाईस एक दो विस भागवत साब भगवान की ओर ले जाने के लिए ये सारी वेद ऋचाए और सारे शास्त्र वेद सब वहां ले जाने के लिए बनाए गए हैं वहां पहुंच जाओ फिर ये सब लौट आते हैं गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्त कथ्यते एतस्य कृत्यवाद छास्त्रान निवर्तते ये सब भगवान से मिला करके वापस लौट आते हैं फिर उसके ऊपर इनका कानून लागू नहीं होता ब्रह्मविश्रूर्धनी वेद के मस्तक पर पैर रखकर चलते हैं महापुरुष अस्तु तो मैं के विषय में बहुत सारे डिटेल में आपको बताया गया कि ये भगवान का दास है ब्रह्म का अंश है ब्रह्म की शक्ति है और तो ब्रह्म क्या है पिछले प्रवचन में यह भी बताया गया कि ब्रह्म जो अनलिमिटेड लिमिट का बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे जो आनंद स्वरूप हो वेदांत भी कहता है आनंदमय एक एक तेरा आनंदो ब्रह्म आदि तो मैंने अनेक वेद मंत्रों से आपको बताया था कि भगवान का दूसरा नाम है आनंद उसके हम अंश हैं और मैंने भगवान के दो रूप तीन रूप दोनों बताए थे प्रमुख है दो रूप निराकार निर्गुण साकार सगुण ब्रह्म और यह भी आप याद कर लें यदा पश्य पश्च्य रुक्म वर्णम करता रीशम पुरुषम ब्रह्म निराकार ब्रह्म का आधार साकार ब्रह्म है श्री कृष्ण है मुंडकोपनिषद तीन एक तीन ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृत व्यय से चीता चौदह सत्ताईस और अनंत गुण होते हुए भी उनका सबसे बड़ा गुण अब आप सुन लीजिए वो कौन सा है सबसे बड़ा गुण भक्त का भक्त बन जाना बहुत ध्यान से समझो कहने के लिए तो वो स्वामी है और सब जीव दास हैं दास भूत मिदम तस् जगत स्थावर जंगम श्रीमारायण स्वामी जगता प्रभुरीश्वरा पद्म पुराण वही एक स्वामी है बाकी सब दास हैं वो चाहे ब्रह्मा हो विष्णु हो शंकर हो जितने अवतार हैं और जो माया बद्ध है सब दास है वो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं निरपेक्षम शांतम निर्भरम समदर्शनम अनुब्रजा्य हम नित्यम पूरी ग्यारह चौदह सोलह भागवत मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ रक्षा करने के लिए नहीं नहीं रक्षा तो भीतर बैठ कर करता हूं अनन्याम ये जनाभिता नाम योगक्षेम बहाम हम अंदर बैठा हुआ जो भगवान है वो योगक्षेम बहन करता है लेकिन ये पीछे पीछे चलने वाला भगवान जो है ये इसलिए चलता है कि अंग्री रेणु भी पुए भक्त की चरण धूलि से मैं पवित्र हो जाऊं इतना दास है दास का दास देखिए एक बात आप लोग नोट कर लीजिए ऐसा नहीं है जैसे पिक्चर में देखते हैं आप कि एक बहुत बड़ा अरबपती आदमी भिखारी की एक्टिंग कर रहा है लेकिन जिस समय वो भिखारी की एक्टिंग कर रहा है उसको ये फीलिंग है मैं अरबपती हूं उसको ये फीलिंग भीतर से नहीं है मैं भिखारी हूं ऐसे कैसे भूल जाएगा अमिताभ बच्चन कि मैं भिखारी हूं तो कई अरब का आदमी है लेकिन भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं मैं इसका दास हूं न तथा प्रियतम आत्मजो निर न शंकर न चंकर शनो न शरीर न था भवान ग्यारह चौदह पंद्रह मेरा बेटा भी मुझे उतना प्रिय नहीं ब्रह्मा शंकर भी प्रिय नहीं बलराम भाई अरे श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं और सबसे प्रिय आत्मा होती है सब उसके नीचे है वो भी प्रिय नहीं उतनी जितना भक्त प्रिय होता है जब दुर्भाषा ने गड़बड़ की थी अम्बरीश के खिलाफ तो अंत में जब वो रोए गाये और क्षमा किया तो भगवान ने दुर्वासा से कहा गुरुजी ठीक है आप हमारे गुरुजी हैं लेकिन जरा सुन लीजिए हमारा सिद्धांत हम भक्त पराधीन हो यह स्वतंत्र इवत मैं भक्त के आधीन हूं आधीन मैने दास यह स्वतंत्र वेद कहता है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र केवल भगवान है बाकी सब परतंत्र हैं उसके अंडर में है भगवान कहते हैं वो वेद भक्त भक कर रहा है मैं तो परतंत्र हूं भक्त के नौ चार तिरसठ ना हम आत्मा नमाशा से मैं अपने आप से भी कोई आशा नहीं करता भक्त के अतिरिक्त नौ चार चौसठ ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त परम हित्वाम शरणम जाता कथम तांस त्यक्तु नौ चार पैंसठ साधवो साधु नाम हृदय तो हम मदन ते न जानती नेभ्यो मना गौ चार अड़सठ इसी गुण पर हम लोग हिम्मत करते हैं हा हमारी भी बात बन जाएगी वो अपने आप को भूल जाते हैं एक बुढ़िया के पतले से डंडे से काम ताबत या ते याते श्रु का जन संभ्र कम वक्तनीय भय भाव या स्थित सा में विमोहति धीरपीरपी यदिभेद जिसके लिए वेद कहता है भयादस्यग्निस्तपति भयापति सूर्या भयादेन्द्र चाय मृत्यु पंचम दौ तीन तीन कठोपनिषत्षास्मा पबते दो आठ तैत्तरीपनिष मत भयात बात ही बात हो यम सूर्यस्तपति मत भयात बरसती इंद्रो दहत्यग्नि मृत्यु मत भयात तीन पच्चीस बयालीस भागवत वो पतले से डंडे से डरता है कुंती कहती है मे, मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती एक शक्ति है भगवान के पास जो उनको मोहित कर लेती है उनकी भगवत्ता को भूला देती है और तभी ब्रजरस प्रारंभ होता है जब भगवान अपनी भगवत्ता भूले और भक्त अपना दासत्व भूले अगर थोड़ी देर को भी ऐश्वर्य आ गया जैसे बहुत बढ़िया खीर में मक्खी पड़ जाए ऐसे हो जाता रस बिरथ हो जाता भगवान का इतना बड़ा रस सब मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी धर्म पत्नियां भी पतिव्रताओं में टॉप करने वाली ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती सैब ने मेरा पति दो कौड़ी का ये मेरे प्रियतम हैं और लक्ष्मी तो आई और देखा और सब भक्त चले गए और वो देखती रही एक बार और देख लू एक बार और देख लू एक बार और देख लू, और, देख लू। और बहुत रुक गई भगवान के गले पड़ गई तो भगवान ने बाएं तरफ कहा जाओ तुम भी रुको भाई यहीं रहो सदा के लिए रुक गई वो श्री कृष्ण रूप देखी आपना कृष्ण रोय चमत्कार हा मैं इतना सुंदर आस्वादित उठे मने काम अपना अपने चाहे कौरीते आलिंगन अपने को चिपटाने को परछाई देख करके सारा साराभा समुपोग तुम का मये राधिकव विस्मापनम स्वस्थ सौ भग गो बारा चार गुण ऐसे हैं श्री कृष्ण में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी में नहीं लीला प्रेमणा प्रियाम माधुर्यम वेणु रूप यो उसी में रूप माधुरी है रमा समेत रमापति मोहे रूप देखा रमा और रमापति दोनों दर्शन करने आए थे मोहित हो गए तो अनंत गुण के सिंधु है श्री कृष्ण और उन्हीं के कुछ तो स्वांश हैं उनमें भी सब भगवान के गुण हैं सब भगवान नहीं है वे लोग क्योंकि वे स्वांश हैं अमृत का घड़ा भर पियो चाहे एक गिलास पियो सब में वही गुण है अमृत का जितने अवतार हैं सर्वे पूर्णा शाक्षाश्च थोड़ी सी आवश्यकता है तो थोड़ी शक्ति प्रकट की है लेकिन वो शक्ति प्रकट करने वाले श्री कृष्ण ही है अलग अलग भगवान नहीं हुआ करते ये जो भोले लोग कहते हैं ये भगवान बड़े हैं, भोले बड़े भोले। अरे बिना भक्ति के कोई भोला वाला नहीं है धोखे में न रहना कि बेल पत्र चढ़ा दे और एक गगरी में छेद करके पानी भर दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी चारों धाम की मार्चिंग करा छप्पन भोग खिला दे ए नाटकों से काम नहीं चलेगा भगवान एक ही है और एक ही कानून है भक्त्या हमें कयाग्राहिया एक कानून है ये सब आगे विषय आएगा तो ब्रह्म कैसा है ये बताना तो पागलपन है ब्रह्म कैसा है ये ब्रह्म भी नहीं बता सकता लेकिन हमारा अंशी है हमारा सर्वस्व है ये मैं का वही है मैं का ये नहीं है क्यों इसलिए कि एक तो शास्त्र वेद कहता है नंबर दो इसका अनुभव है देखो अगर मान लो हमको दो आदमियों में पता लगाना है कि रमेश कौन है और हम देख के पता नहीं लगा सकते कि रमेश कौन है इन दोनों में हमने एक से पूछा आपका नाम दिनेश अच्छा तो फिर रमेश ही होगा <laughs> क्या बुद्धि की जरूरत ही नहीं कोई क्योंकि तीसरा तो कोई है ही नहीं जब यहां हमको सुख नहीं मिला अनंत जन्म बीत गए और वर्तमान का भी तो अनुभव हो रहा है डेली जब से पैदा हुए कितने सुख मिले और कितनी बार भ्रम हुआ हा मिल गया मिल गया मिल ए, नहीं मिला नहीं मिला अरे अब की मिल गया मिल गया भूख लगी है खाना मिला <laughs> प्यास लगी है पानी <laughs> मम्मी का प्यार उड़ रहा है मम्मी ने चिपटाया <laughs> फिर खत्म फिर आया फिर खत्म क्या बीमारी है ये गड़बड़ है कुछ ये आनंद नहीं है आनंद तो अनंत मात्रा का होता है अनंत काल के लिए होता है ये तो लिमिटेड है और काल भी लिमिटेड है और खत्म हो जाता है तो ये मैं और मेरा का ये थ्योरिटिकल ज्ञान तो हो गया लेकिन ये जो मेरा है आनंद रूपी ब्रह्म श्री कृष्ण इससे हमारी जो दूरी है माया के कारण वो कैसे समाप्त हो और कैसे हम दोनों मिले अपने स्वामी से ये एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है जो रह गया इसे फिर हल करेंगे बोलिए लाड़ी लाल की